द्वितीय खंड दहर ब्रह्म की उपासना का फल कथम सर्वेशोकेशमाचारो भवितुच्य आत्मा यथोक्तक्षण हृदय साक्षात्तवाण ब्रह्मचरियास्थ सत्यान कामान। उसकी संपूर्ण लोकों में किस प्रकार यथेक्ष गति हो जाती है यह बतलाते हैं जिसने आगे बतलाए जाने वाले ब्रह्मचर्यादि साधनों से संपन्न हो अपने हृदय में अर्थात ध्यान के द्वारा उपरयुक्त लक्षणों वाले आत्मा का साक्षात्कार किया है तथा उसमें रहने वाले सत्य कामों को प्राप्त किया है स यदि स यदि पितृलोक कामोते संकल्पा देवास्य पितर समुतिष्ठे न पितृलोकन संपन्नो मह वह यदि पितृलोक की कामना वाला होता है तो उसके संकल्प से ही पितृगण वहां उपस्थित होते हैं उसके आत्म हो जाते हैं, उस से संपन्न होकर वह महिमावित होता है स देहो यदि पितृलोक कामह पितरो जनता सुख हेतु भोग्यवालोका उच्यु कामो ये तैय पित्रृभीक्षा जस्य तस्या संकल्प मात्रा संबंधिता सत्वतया ये तकम पिता समतिषंत विशुद्धसत्तया सत्यसकल्वादी स्वर पितृलोक भोगत्तिर प्राप्ति समृद्धो महीयते पूज्यते वर्धते वा वहिमुव वह यदि देह छोड़ने पर पितृ लोग की कामना वाला होता है पितर उत्पत्तिकर्ताओं को कहते हैं सुख के हेतु रूप से भोग्य होने के कारण वे ही लोग कहे जाते हैं उनके प्रति जिसकी कामना होती है अर्थात उन पितृगण के साथ संबंध रहने की जितनी इच्छा होती है उसके संकल्प मात्र से ही पितृगण समुत्थित हो जाते हैं अर्थात आत्मसंबंधित्व को प्राप्त हो जाते हैं शुद्ध चित्त होने से ईश्वर के समान सत्य संकल्प होने के कारण वह उस पितृलोक के भोग से संपन्न हो संपत्ति इष्ट प्राप्ति का नाम है उससे समृद्ध हो वह महनीय पूजित होता अथवा वृद्ध को प्राप्त होता है यानी महिमा का अनुभव करता है अथ यदि मातृलोक कामोवती संकल्पा देवाच मातर तमुतिषंत तेज मातृलोकन संपन्नो मही और यदि वह मातृलोक की कामना वाला होता है तो उसके संकल्प से ही माताएं वहां उपस्थित हो जाती हैं उस मातृलोक से संपन्न हो वह महिमा को प्राप्त होता है अथ यदि भ्रातृलोक कामोवती संकल्प देवास््रातर तमुतिषंत तेन भ्रातृलोकन संपन्नो मही और यदि वह भ्रातृलोक की कामना वाला होता है तो उसके संकल्प से ही भ्रातृगण वहां उपस्थित हो जाते हैं उस भ्रातृलोक से संपन्न हो वह महिमा को प्राप्त होता है अथ यदि स्वस्त्रोक कामो भवती संकल्पा देवाच स्वसारह समुतिष्टी तेना स्वस्त्रोकन संपन्नो मही और यदि वह लोक की कामना वाला होता है तो उसके संकल्प से ही बहनें वहाँ उपस्थित हो जाती हैं उस भग्नि लोक से संपन्न हो वह महिमा को प्राप्त होता है अथ यदि सख लोक कामो भवती संकल्पादिभाषय सखा ये न सख लोके न संपन्नो महीन और यदि वह सखाओं के लोक की कामना वाला होता है तो उसके संकल्प से ही सखा लोग वहां उपस्थित हो जाते हैं उस सखाओं के लोक से संपन्न हो वह महिमा को प्राप्त होता है अथ यदि गंधमाल्यलोक कामोती संकल्पादेवास गंधमाल्य समत तत् तस्तेन गंधमाल्यलोकन संपन्न हो महते और यदि वह गंधमाल्यलोक की कामना वाला होता है तो उसके संकल्प से ही गंधमाल्यादि वहाँ उपस्थित हो जाते हैं तो उस गंधमाल्यलोक से संपन्न हो वह महिमा को प्राप्त होता है अथ यद्यन्नपाणक कामोवती संकल्पा देवास्यान्न पाने तमुत्ष तस्तेनलोकन पान संपन्नो महीयते और यदि वह अन्नपान संबंधी लोक की कामना वाला होता है तो उसके संकल्प से ही अन्नपान उसके पास उपस्थित हो जाते हैं उस अन्नपान लोक से संपन्न हो वह महिमा को प्राप्त होता है अथ यदि गीतवादित्र लोक कामोवती संकल्पा देवास्तवादित्रे समत गीतवादित्रलोकन गीत संपन्नो महीयते और यदि वह गीतवाद्य संबंधी लोकों की कामना वाला होता है तो उसके संकल्प से ही गीतवाद्य वहां प्राप्त हो जाते हैं उस गीतवाद्य लोक से संपन्न हो वह महिमा को प्राप्त होता है अथ यदि स्त्रीलोक कामोति संकल्पा देवास्त्रीय समतिष्ठन स्त्रीलोकन संपन्नो मही और यदि वह स्त्रीलोक की कामना वाला होता है तो उसके संकल्प मात्र से ही स्त्रियां उसके पास उपस्थित हो जाती हैं उस स्त्रीलोक से संपन्न हो वह महमान्वित होता है समान मनत मातरो जनेत्रोतीता सुख हेतु हेतु सामर्थ्यात सुख हे भूतासु सु, विशुद्ध सत्वस्य योगिना से सब इसी के समान सामर्थ्यासुकर मातृगण अर्थात अतीत जन्म देने वाली माताएं जो योग्यता के अनुसार सुख की हेतु भूता है क्योंकि दुख के हेतुभूत ग्राम सुकरादि जन्मो की कारण स्वरूपा माताओं के प्रति विशुद्ध चित्त जोगी की इच्छा अथवा उनसे संबंध होना संभव नहीं है यम यम्तम अभिका भवती यम कामं कामयते सोस्य शोष संकल्पादेव समुतिष्ठती तेन संपन्नो महीन वह जिस जिस देश की कामना करने वाला होता है और जिस जिस भोग की इच्छा करता है वह सब उसके संकल्प से ही उसको प्राप्त हो जाता है उससे संपन्न होकर वह महिमा को प्राप्त होता है यम यम्त प्रदेशम अभी कामोति यम कामते यथोक्त व्यतिरेके सोशात प्राप्त कामच्पादतिष्त तेनेच्छा विघात तया प्रेताप्तिया सम्पन्नों इत्युक्तार्थम् वह जिस जिस अंत यानी प्रदेश की कामना करने वाला होता है और उपरयुक्त भोगों से भिन्न जिस भोग की इच्छा करता है वह उसका पाने के लिए अभिमत प्रदेश और भोग इसे संकल्प मात्र से प्राप्त हो जाता है उससे अर्थात इच्छा के अभिघात और अभिमत पदार्थ की प्राप्ति के संपन्न हो वह महिमा को प्राप्त होता है इस प्रकार यह अर्थ पहले कहा ही जा चुका है इसे छादोग्योपनिषद अष्टम अध्याय द्वितीय खंडभाष्यम संपूर्णम